सुधारण जो दायत फल चार बेराम चंद्र की गे राम से हनु मान की गे सदन की एक सुबह के बाद खगमी तर प्रति गुणगा था एक छुक जानी जानी ज्ञानरस मुनि नो परी जागेर नहम उपदेताजयद्वैत गुणोदेश अचय दमेखंड मन गोदीत मलय विनाशी कार निरवधि सुखरासी शोत पाई कोई तो नही वेदा बारिदीत गाव विधि भाति मुनि मुनि समझावा निर्गुण मतन मृदय नवा मय तो कर मुनाय पद सीता सगुण उपातन कह नीता राम भगत जल मन मन मीनाय नीत करीनादेप कह कराया निज नये नन देख हूं रगुराया लोचन दिलोपयिदेता उपदेता मुनिकुनिकैरी कथाएता खंड सगुण मत गुण निरूपा सगमये निर्गुण मत करे गुरी सगुण निरुप करे हस गुरी उत्तर के उत्तर मयी तन भाई क्रोध के नह कयाज्ञा की ्रोध ज्ञानु देविए अति संघर्ष जय करोली अन प्रगट चंदन देवी बारंबार सको कमुनी कर निरूपण ज्ञान अपनी मन वैद्य ब करूं विधि हनुमान विधि हनुमान क्रोध कि वैद्य बिनु ज्ञान माया बस पर छिन्न जड़ जीवती समान समान समानिया चंद्र की जी सगन सुखन काल कृष्ण अपने पूर्व जन्मों की कथा कहते हुए कहते कंक नत्र में कुछ फरी प्राप्त हुआ और बाल काल से ही पुराण श्री राम के जन्मों में अन्यों के आश्रम में लोमस ऋषि के आश्रम में निचगिर पर्वत पर पहुँचे वहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठे हुए लोमस ऋषि से जाकर के प्रार्थना की कि हमें भगवान के चरित्र तो सुनाइए उनके संदर्भों हम सुनना चाहते हैं हम के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं ये अपनी अभिलाषा उनके सामने व्यक्त की तो लोम ऋषि ने क्या किया वो बताते हैं कि तब मुनीष रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सागर एक भगवान श्री राम जी की गुणगाथा कही उनके संदर्भों सुनाए उनकी लीलाएं सुनाई लेकिन कहे कछुक मैं थोड़े कहे मैंने ज्यादा विस्तार नहीं किया थोड़े संक्षेप में जैसे उन्होंने पूछा तो संक्षेप में कह भी दिया लेकिन लोम श्री जी है निर्गुण परमात्मा में ज्यादा इनका प्रेम था तो निर्गुण मत को मानने वाले थे इसलिए वही उनको प्रिय था जिसको जो सिद्धांत प्रिय होता है बस उसी को बार बार बोले चला जाएगा दूसरे की बात सुनी गई नहीं हालांकि दूसरे का सिद्धांत भी अपने स्थान पर अपने प्रकार से सही है लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने सिद्धांत के प्रतिपादन करेगा दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देगा अपने मत का समर्थन करेगा ये दिखाई देता है लोन श्री से भी ऋषि तो हैं, मुनि हैं और उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है निर्गुण के ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते रहते हैं उसी भाव में स्थित रहते हैं इसलिए वही उनको प्रिय है और तो उनको लगता है सर्वोत्कृष्ट स्थिति यही है इसलिए जहाँ कहीं देखते हैं तो वो अपना उसी सिद्धांत को बोलने लगते हैं तो इन्होंने क्या किया कि कुछ तो भगवान पूछा तो था इसलिए उसी का अनुरूपण करने लगे और सगुण ब्रह्म का जो मत था उसको उनको उपेक्षा की उनको उसको ज्यादा उसको नहीं बताया तो कहें ब्रह्म ज्ञान और विज्ञानी ये तो मुनि जो है विज्ञानी थे मुनि विज्ञान मैंने परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान साक्षात दर्शन किए गए तो जानी उन्होंने देखा की ये तो बड़ा इस ज्ञान का अधिकारी है तो उसको ये ज्ञान बताना चाहिए अधिकारी का बात देखिए तो जैसा पहले ब्रह्म कालभूषण ने अपने संबंध में कहा ये मन की विषय वासना भागी सब विषय वासना सब छुटे तो जिसके के मन में विषय वासना न हो परम विरक्त हो तब तो बस उसके बाद तो फिर उसमें विवेक भी आ जाएगा फिर में तो साधन, चतुष्टय भी आ जाएंगे तो ये सब गुण जिसमें आ गए तो वो फिर ब्रम ज्ञान का अधिकारी हो गया तो इन्होंने देखा इनको की तो बड़ा ही विरक्त है ब्राह्मण बालक भी है और बड़ा साधु स्वभाव है भगवान में भी बड़ा प्रेम इसको है इसके माने इसको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए ऐसा समझ करके वही निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने लगे उन्होंने लागे करण ब्रह्म उपदेशा कर ब्रह्म से तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म से परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा उसी का निरूपण करने लगे अब कैसा है वो ब्रह्म तो यहाँ से कुछ लक्षण उसके यहाँ बताते हैं कहते हैं अज यहाँ से शुरू किया कि जिसका विजन्न नहीं होता अनादेन होकर के अपने आप सब्ता से विद्यमान है और अद्वैत है मैंने उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सत्यवरूप एकमात्र वही परमात्मा है और कुछ भी सत्य नहीं है और वो अगुण मैंने सत्यमस्त तो तीन गुणों से अतीत है हृदय सबके हृदय में बास करने वाला है और सबके हृदय में जो चेतना स्वरूप भाषित होती वही परमात्मा ही सबके हृदय में प्रकाशित हो रहा है ये बता दिया अकल अकलमय जिसमें की कोई अंश नहीं भाग नहीं है खंडन खंड नहीं है घटता बढ़ता नहीं है ऐसा ब्रह्म है और अनिल मनुष्य कोई इच्छा नहीं कामना नहीं है निष्काम है वो यहाँ तो। और अनाम उसका कोई नाम नहीं है अरूपा उसका रूप नहीं है ये तो जगत ही है जिसका कि नाम रूप है। नाम रूपात्मक जो प्रतीति है वो जगत की है परमात्मा नाम रूप रहित है मैंने नाम रूप रहित नाम रूप से अतीत मायातीत गुणातीत तो दोनों बातें कहती कि वो जब से कह दिया कि वो अगुण है तो गुणातीत है वो और कह दिया नाम रूप नाम रूप इसके नहीं है कि नाम रूप आत्मक जगत है उससे भी वो अतीत है ऐसे बोलिए अनुभव गर्म्य और कहा कि वो हो अनुभव गर्म है अनुभव से जाना जाने वाला है अब ये तो कहते हैं कि उन भगवान के हमको दर्शन करा अब ये कहते हैं कि नहीं वो तो निर्गुण ब्रह्म है अनुभव से जाना जाता है अपने आप अपने हृदय में उसका अनुभव करो उसका ज्ञान होगा अनुभव गम्य अखंड अनुपा और वो अखंड है अखंड मना अभिभक्त सर्वत्र एक समान विद्यमान है खंड खंड उसके नहीं हो सकते अखंड है वो और अनु माने उसके उसके समान कोई दूसरा नहीं है एक अद्भुत वो है ब्रह्म जैसा और क्या है कुछ नहीं ब्रह्म ही एकमात्र ब्रह्म है ब्रह्म जैसा कोई दूसरी कोई वस्तु नहीं इसलिए अनुपम भी है और मन गोपीत मन और इंद्रियों के अतीत है मैंने वहां मन नहीं पहुंच सकती इंद्रियां नहीं पहुंच सकती उनके परे है वो मन और इंद्रियों को प्रकाशित करता है लेकिन मन और इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती जान नहीं सकती और वो अमल है निर्मल है न शुद्ध है ये समस्त जितने विकार है सब जगत में है जगत की जितनी रचना है सभी प्राण मन बुद्धि इन सब में विकार है सत्रमश इनमें विकार है लेकिन वो परमात्मा निर्विकार है इसलिए जो वो हो अमल है और अविनाशी है अज है तो अविनाशी भी है वो अविनाशी माने है वो हो नित्य विद्यमान है कभी उसको विनाश नहीं होता नष्ट नहीं होता शाश्वत है निर्विकार निर्विकार है उसमें कुछ किसी प्रकार के विकार नहीं है जगत में विकार है जगत शतविकारी है परमात्मा निर्विकार है जगत की उत्पत्ति होती है विस्तार होता है फैलता है स्थित होता है क्षीण होता है धीरे धीरे करके अंत में उसका विनाश हो जाता है ये जगत के लक्षण हैं। तो जगत विकारी है इसलिए वो वो नश्वर भी है लेकिन परमात्मा निर्विकार है और वो अविनाशी है और निर्बध सुख राशि निर्बल मान उसकी कोई सीमा नहीं अवधि नहीं है अनंत है लेकिन जगत ससीम है इसकी सीमा है आद्यंत है विनाशी है लेकिन परमात्मा अविनाशी है निर्वदी, और सुख वो परमात्मा सुख की राशि है आनंद का सिंधु है ऐसे सुख बोल दिया, तो सोते हैं पाई तो ही नहीं भेदा ऐसा परमात्मा है और तो वो परमात्मा ही तुम हो तुमने और परमात्मा में कोई भेद नहीं है सोते वही तुम हो तत्म तट तुम तट मन सो सो और तयक मन तम वो तुम हो और पाई तो ही नहीं भेदा और उसमें और तुम्हें कोई भेद नहीं है वो तो प्रदम परमात्मा है वही तुम हो जो मेरे ही पत्र हैं बार बीच आ रही भेगा अगर करे तो बारह बीच तो के समान जल और तरंग के समान जल और तरंग में कोई भेद नहीं ऐसे उस परमात्मा में तुमने भी कोई भेद नहीं इस प्रकार के परमात्मा श्रोत ही अपने को समझो ये शिक्षा उनके तो कहते विविध विभाग में मुझे समझावा इन्हीं सब सिद्धांतों को इन्ह ने बहुत बार से इन्हें समझाने की कोशिश की इनके कागूषण को और निर्गुण मत न लेकिन ये कहते कि निर्गुण मत हमारे हृदय में आते था अति जशता नहीं था और औचित्त बैठता नहीं तो समझ नहीं लगता कि हाँ जैसा लोगों ये बता रहे हैं ब्रह्म ऐसा ही ब्रह्म है उसी ब्रह्म में प्रीत रखनी चाहिए उसी ब्रह्म भाव में रहना चाहिए ये हमारी समझ में नहीं आता था, था आत्मा परमात्मा दोनों ये कही हैं हम परमात्मा भाव में सदा स्थित रहे ये मुझे उपदेश दे रहे थे लेकिन मैं उस भाव में मुझे प्रिय नहीं था वो नहीं जच रहा था हमारे मन में तो कुंडलगुण मत मन हृदय नहीं आवा हृदय नहीं आया बने जचाना ही हद तो कु में कहूँ ना पद सीशा तब तो जब उन्होंने सब कह दिया ये तब कहते उनके चरणों में फिर से झुकाकर प्रणाम करो मैंने विनम्रता बराबर उनकी रही विनम्र भाव से उनसे फिर चरणों में प्रणाम करके ऐसे बोले कि की सगुन उपासना का हे मुनीष आप सगुन उपासना का प्रणाम करो तो आप देखे जब सगुन ब्रह्म की होती है तो उपासना होती है निर्गुण ब्रह्म का उपासना तो भी होती है लेकिन अंतथा निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है तो ये कहते हैं कि हमें मृगुण प्रमुख का उपदेश न करो और ज्ञान की बातें मत कहो उपासना की बात करो हमें उपासना प्रिय है और सगुण प्रमुख की उपासना हमें बताइए हमें तो बड़ी प्रिय लगती है तो सगुण उपासना कहो उमेशा कि हमें वो सगुन उपासना कैसे की जाती है वो हमें बताइए तो आप कहते हैं कि हमने उनसे यह भी समझाया कि राम भगत जल मीना मेरा मन तो भगवान की भक्ति के रूपी जल में मछली की तरह से है जैसे मछली जल को छोड़ने से अफड़ाने लगती है होती है ऐसे भगवान की भक्ति को हम छोड़ नहीं सकते वो तो हमें बड़ी प्रिय है भक्ति है तो हमारा जीवन है भक्ति नहीं है तो फिर हमारा जीवन नहीं इसलिए हमसे कहो कि भगवान की भक्ति छोड़ो तो वो हमसे नहीं छोड़ती तो राम भगत जल मन किम बिलेगा सत्रवीना हे मुनीष आपके समझदार तो ज्ञानवान है भला बताओ हमारे मन में भगवान के चरणों में भक्ति है भगवान राम के वो तो कैसे छोड़ उनसे नहीं छोड़ती है वो इसलिए उसी का वर्णन ना करो तो देखो इनको भक्ति पहले ही है भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति है उधर से मन नहीं हटता उपासना तो करना चाहते हैं भगवान की भक्ति करना चाहते भगवान की भक्ति तो पहले से लेकिन ये जानना चाहते हैं कि उपासना कैसे करनी चाहिए उसका विधि विधान कोई गुरु बतावे वैसे उपासना करें जिससे कि सब लोग भगवान सामने प्रकट होकर के दर्शन दें ये चाहेंगे तो इसलिए कहते हैं सुन कर निज नयन देखूं कर तो इसलिए हमको ऐसा उपदेश करो कि हम इस प्रकार से उपासना करें कि उपासना करते करते भगवान स्वयं आ के हमारे सामने प्रकट हों और हम अपने नेत्रों से भगवान को देख ले निज नयन देखो अपने आखों से भगवान को साक्षात रूप में देख लें लोचन ोचनो अवधेश तो पहले अवधेश भगवान श्री राम जी को एक बार हम अपने लेकिन हमारा पहले जो प्रयोजन है वो तो शुभ हो जब तक भगवान के सगुन रूप के दर्शन नहीं होते तो हमारा निर्गुण रूप भगवान में मन नहीं लगता है उसी ने इनकी अब जो व्यक्ति को जिस प्रकार की रुचि होती है जैसी की स्तर होता है जैसी की भावना होती है जैसा साधना में विकास क्रम होता है उसी प्रकार से उसे वही प्रिय लगता है बस वो अपने स्तर पर जहां पर होगा वैसी उसकी भाव हो जाएंगे वैसी मन बुद्धि हो जाएंगी वही उसे प्रिय भी लगेगा उसी में वो दृढ़ता रहता तो ये कहते हैं कि हमें तो बस भगवान के दर्शन चाहिए बस वो ये कहने मतलब निर्गुण उपदेश भी हम आपका सुन लेंगे बड़ा आपका आग्रह है तो उसे भी सुन लेंगे लेकिन सगुन ब्रह्म की उपासना तो पहले बताइए पहले भगवान के हमको दर्शन कैसे है वो तो पहले मार्ग बताइए ये पूछते हैं हमसे तो कहते हैं कि मुनि पुनि कही हरि कथा यानी उनका डॉक्टर तो मोहम्मद श्री ने कहा कि अच्छा इसको भगवान की कथा बहुत प्रिय है तो उनको भगवान की कथा सुना दी मुनि मुनी कही हरी कथा अनुरूपा माने भगवान की अनुपम कथा उन्होंने फिर कही लेकिन थोड़ी फिर कही और कहने के बाद में क्या किया खंड सगुण मत सगुण अग्नि रूपा और बाद में लोगों सिर्फ आ गए कि सगुन मत का वर्णन तो किया लेकिन सगुन का खंडन भी कर दिया और खंडन करने के बाद में उसका निर्गुण मत फिर बोलने उन्होंने कह दिया की ठीक है सगुन मत का तुम ध्यान करते हुए निर्गुण सगो ब्रह्म की आराधना करते हो उपासना करते हो तो ये अंतिम बात थोड़ा है कोई सगुनों के बाद निर्गुण भी तो जानना चाहिए इसलिए तुम तो निर्गुण और सगुणों को दो थोड़े ही है ऐसे करके कुछ उनको समझाया इस प्रकार से कहा कि निर्गुण आखिर सभा कहाँ से निर्गुण ही जो है वही तो सबुण रूप धारण करता है जैसे भगवान राम ने अवतार लिया तो अवतार अवतार तो लेने के पहले क्या थे अरे भाई निर्गुण ही तो थे फिर हमने अवतार लिया तो सगुण हो गए तो ऐसी बातें जब करने लगे मुनि तब इनको अच्छी नहीं लगी ये बात ऐसे कहने लगे कि मुनि मुनि गई हरी कथाए का आया और खंड सगुण मत अगुण निरूपा और तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण करे कर दूरी तब हमने उनके निर्गुण मत का फिर खंडन किया तब मैं निर्गुण मत कर दूरी तो उनके निर्गुण मत को मैंने दूर किया दूर किया समझा परमात्मा निर्गुण हो तो हो लेकिन हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं हमें तो आप सगुण भगवान के ही स्वरूप में सुंदर स्वरूप में हमारी प्रीति है तो आप तो उसी का वर्णन करो इस प्रकार से जो है यह आग्रह करने लगे उसी के लिए सगुण निरूपण कर भूरी हट कर करके बुरी बने बार बार बार बार हट करके हम उनके भगवान के सगुन रूप का ही निरूपण करने लगे हो गई तो अब जो एक प्रकार निर्गुण ब्रह्म का निरूपण और दूसरी तरफ सगुण ब्रह्म का निरूपण सगुण ब्रह्म वाले को निर्गुण ब्रह्म अच्छा न लगे और निर्गुण सगुन ब्रह्म, ब्रह्म अच्छा ना लगे। अब ये हो जाता की काम सगुन ब्रह्म का अच्छी तरह से हमको निरूपण नहीं कर रहे खंडन कर रहे तो हमको हाथ जोड़ते कहते और कहीं देखेंगे लेकिन नहीं वो ये भी जानते थे कि लोग नृष्ठ सिद्धुमुनि है ये जो है ऐसा नहीं है कि इनको सगुण ब्रह्म का कथा सुनाई देते थोड़ी बहुत तो ये चाहते तो देखिए दोनों को ये मानते हैं निर्गुण ब्रह्म को भी मानते हैं सगुण ब्रह्म को भी मानते हैं और दोनों का निरूपण करते हैं तो ये बार बार निर्गुण के चले आते हैं अरे सगुण ब्रह्म का ही वर्णन कर दो उसी की उपासना का वर्णन कर दो हम उसी हमें तो उसी का कथा तो सुनाओ उनकी उन्हीं की महिमा सुनाओ ऐसा तो नहीं करते तो छोड़ते भी नहीं उनसे सुनना भी चाहते है तो इसलिए कहते हैं उत्तर प्रति उत्तर में चीन्हा बस इसी बात में हम से हमारा उनके बीच में उत्तर प्रति उत्तर हो गया माने उत्तर प्रति कपाने किसी ने क्यों दूसरी बात की दूसरे में उसका खंडन करके दूसरी तो बात अपने दोनों पक्ष की बात बोलते रहे बहस मुहाशा इस तो प्रकार से चला <स्थ> कहते हैं उसका परिणाम क्या हुआ कहते हैं मुंतन भय क्रोधी चीन्हा बस मुंतन भय माने जैसा कहते हैं कैसे कहते हैं लेकिन क्या लोहमस के मन में चाहे क्रोध हो जाए ना क्रोध लेकिन उनके शरीर में क्रोध के चिन्ह जरूर दिखाई देने लगे क्रोध के चीना अब जब जैसे मन में क्रोध आता है तो शरीर में भी क्रोध का दिखाई देने लगता है आंखें जरा ज्यादा गोल हो गई ज्यादा ज्यादा खुल गई जल्दी जल्दी घूमने लगी ऊट फलकने लगे वाणी जोर से हो गई शरीर में क्या आ गया तब ये सब लक्षण क्रोध के हैं तो वो सब दिखाई देने लगे तो इसके माने शरीर में क्रोध देखे जब मन में क्रोध आसके माने इनके मन में क्रोध आ गया मन में किसी क्रोध होता है कि नहीं होता ये कोई दिखाई छोड़ देता ये लक्षण देख करके अनुमान लगाया जाता है किसके लक्षण शरीर में क्रोध के लक्षण है तो इसको माने इसको क्रोध है अब कोई तो कहे की हाँ लक्षण जरूर हमारे शरीर में क्रोध के हैं लेकिन हम तो क्रोध नहीं है तो भाई ना हो वो वो जाने उसकी बात जाने लेकिन लक्षण देखकर के दूसरा तो यही समझेगा कि इसके शरीर में क्रोध के लक्षण दिखाई देते हैं इसके माने इसके मन में भी क्रोध जरूर है तो सुन प्रभु बहुत ही किए तो अभी कहा कि हमने ये समझ लिया तो उनके मन में क्रोध आ गया है इसलिए अब यहाँ पर देखो अब इनकी निंदा नहीं करते लोम श्री सकी तालगृह जी कथा सुना रहे हैं इनको गरुड़ को तो उनसे कहते हैं कि उनको क्रोध आ गया तो क्रोध आ जाना बिल्कुल जायज था आई जाएगा क्रोध क्रोध तो आई ऐसे कह रहे हैं अपने मतलब आप उस समय नहीं कहते कि उन्होंने हमसे साथ गलती की क्रोध कर दिया ऐसे करके सुनाई है ये कहते हैं उनका क्रोध आना बिल्कुल ठीक था सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए की प्रभु संबोधन है गुरु के लिए कि बहुत अवज्ञा किए कोई अवज्ञा ज्यादा करे तो उपज क्रोध ज्ञानी अवज्ञा करने के माने विरोध करना आज्ञा का न मानना खंडन करना ये अवज्ञा हो गई एक तो बात को स्वीकार कर ले तो, तो उसकी आज्ञा को मान लेना तो आज्ञा मानना हो गया आज्ञा को न माने तो अवज्ञा हो गई हाँ? तो कहते हैं उनकी जबकि उनकी बात को हमने नहीं माना और उनका हमने खंडन किया विरोध किया तो उसके कारण से फिर संघर्ष उत्पन्न हुआ मानसिक बौद्धिक और संघर्ष के कारण से क्रोध उत्पन्न हो गया उनके हृदय तो कहते ऐसा होता है उपज क्रोध ज्ञानियों के लिए हो जाता है ज्ञानियों के हृदय में क्रोध आ जाता है ऐसा कुछ नहीं कि क्रोध जो है वो कभी आई नहीं कहते क्रोध बड़ा विचित्र बात है बस इतना ही अंतर है अज्ञानी व्यक्ति तो क्षण क्रोध करते रहते हैं एक जगह तुलसी राशि कहते हैं कि अकार क्रोध करना जहाँ कुछ लोगों उनके के उनके असाधुओं के असमता वर्णन किया है और जहां पर दुर्बल व्यक्तियों का वर्णन किया है वहां पर कहा कि देखो कि अकारण क्रोध ही मैंने अकारण क्रोध आना वो तो बहुत ही निंदनीय हो मैंने भयंकर दोष होती बात ही नहीं लेकिन भाई सकार क्रोध हो तो भी ठीक है छोड़ी बहुत दूसरे प्रकार का ज्ञानी का क्रोध दूसरे क्रोध का विचार करें ग्रामे तो, तो अनेक देता सब क्रोध एक समान नहीं है तो यहाँ पर भी कहते हैं ज्ञानी का क्रोध कैसा हुआ अब देखो का क्रोध भी कल्याणकारी से जुड़ा परिणाम अभी तो क्रोध दिखाई देता है और क्रोध दुर्गुण दुर्गुण है जो गुणों करके फलित हो रहा है लेकिन आगे चलकर के इन्हीं का ये क्रोध भी ज्ञानी का क्रोध भी के लिए काल्याणकारी बन गया तो कहते हैं कागुश सिद्धांत दिए जब कोई बहुत संघर्ष करता है मैंने घर्षण किया मैंने कहना सुना बहुत बहुत बात बढ़ाई तो परिणाम क्या हुआ की अन्य प्रकट चंदन देखिए बहुत संघर्ष करने से घर्षण करने से चंदन जो शीतल होता है उसमें भी लकड़ी पैदा हो जाए चंदन कहते चंदन तो शीतल है ठंडी चीज को रख लो तो क्या आग कैसे निकलेगी तो कहते नहीं चंदन जो है शीतल होते हुए भी अगर उसको ज्यादा रख लो और लकड़ी तो ऐसी भी हो सकती है कोई कोई लकड़ी ऐसी है जिनसे की अर्ण मंथन किया जाता है वो लकड़ियां दूसरी चंदन थोड़े होता लकड़ी कोई एक ऐसी होती है जिसको भी रख कि जल्दी ग्रहण हो जाती है जल्दी आग पैदा हो जाती है चंदन एक ऐसी है लकड़ी है कि उसको रगड़ो तो उसमें कभी कभी निकल आ सकती है लेकिन बहुत रगड़ो उसका भले ही निकले नहीं जल्दी नहीं निकले इसलिए कहते हैं कि यद्य भी चंदन जो वो शीतल है उसमें कि आग नहीं निकलना चाहिए लेकिन फिर भी ज्यादा रगड़ो निकल आएगी इसी प्रकार से ज्ञानी के चित्र शांत और शीतल होता है उसमें क्रोध की अग्नि उत्पन्न हो ये संभावना नहीं होती है लेकिन फिर भी ज्यादा रगड़ तुम उसके मन के साथ बुद्धि के साथ बैष्हाशा करो तो ज्ञानी के मन में भी क्रोध आ सकता ये बार बार है।, है ये उदाहरण देकर के समझा अज्ञानी व्यक्ति बार बार क्रोध करता रहेगा अकार करता रहेगा ये अंतर है अकार ये करता रहेगा और ये ये भी नहीं जाने कि हम क्रोध कर रहे हैं उससे हमारी हानि हो रही है उसे बेचारे को ये भी पता नहीं होगा और अज्ञानी व्यक्ति जब क्रोध करेगा तो वह अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए करा अहंकार से उत्पन्न होगा उसका क्रोध ज्ञानी व्यक्ति का क्रोध उत्पन्न होगा तो अहंकार हो तो से उत्पन्न नहीं होगा दूसरे के ऊपर किता भाव से उत्पन्न होगा दूसरे का उद्धार चाहता है किसका भी सुधार हो जाए इस प्रकार से इस भाव से भी क्रोध कर सकता है इसलिए क्रोध करे अनेक प्रकार के है सो एक ही एक प्रकार के क्रोध नहीं है उनके प्रकार अंतर भेद हो अभी कहते हैं कि बारंबार शकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान शकोपन क्रोधित ज़्यादा जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके और जबरदस्ती करके निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करने लगे वही ज्ञान बार बार बताने लगे उनको गुस्सा आ गया था और मैं अपने मन बैठे तब कर अनुमान अब कहते हम उस क्या करते थे अब भागे नहीं अब जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करते थे तो वो अपने बोलते रहते थे हम अपने सुनते ही नहीं थे अरे बोले रहो तो क्या होगा ये अपनी चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे जब तक वो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करते रहे तब तक अपने मन में दूसरी बातें सोचते रहेंगे कहते हमारे मन में दूसरी बातें आती रहती थी जो कुछ वो कहते रहते थे कि ब्रह्म ऐसा है सब निर्गुण ब्रह्म ऐसा स्वरूप है चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप अखंड कर रहे होते थे ब्रह्म का ऐसा मन में दूसरी बात में सोचते थे क्या सोचते थे कि क्रोध की गयी ग्रयित ज्ञान मन में ये सोचते थे की देखो क्रोध कब आता है क्रोध कब आता है जब वेट बुद्धि होती है जब मैं तुमका भेद हो तभी क्रोध उत्तम होगा और जहाँ मैं तुमका भेद ही नहीं तुम्हारा क्रोध कहाँ से आ जाए मन कोई देती है कमरे में बैठा हो क्रोध हो तो रहा हो तो कैसे क्रोध होगा जब दूसरा कोई है ही नहीं तो क्रोध कैसे उत्पन्न होगा अकेले में तो क्रोध होगा नहीं अब द्वैत जब स्थिति होगी तो कोई क्रोध करके देखे कैसे क्रोध करेगा क्रोध किसी व्यक्ति के मन में है और उत्पन्न होगा तब जब कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दे और उससे बहस हो उसका हास हो तब क्रोध आएगा तो इसलिए मैंने क्रोध के लिए द्वैत चाहिए और बिना द्वैत के क्रोध आए बने तो ये अब वो सो अपने मोहम्मद अपने ब्रह्मज्ञान की बातें कर रहे हैं और ये अपने क्या विचार कर रहे हैं कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है दूसरी बातें सोच है रहे हैं योग की द्वैत बुद्धिंग द्वैत जब होता है अगर द्वित होगा तो क्रोध आएगा जब द्वैष होगा तो ज्ञान कहाँ होगा द्वैत के माने तो है ज्ञान के माने अद्वैत है अगर ज्ञान है तो अद्वैत है अद्वैत है तो क्रोध नहीं और अगर क्रोध है तो इसका हमारा द्वैत है द्वैत तो है तो है आप अगर कोई ज्ञान की बातें करे लेकिन क्रोधित हो मैं तुम्ण, मैं तुम्ण ले। आ, कि नहीं, नहीं, हमारी बात ठीक और कहे ज्ञान की बातें हम ज्ञान की बातें कर रहे तो मैं तुम मैं तुम तो रोटी चाहे कर जा रहा है और अद्वैत की बुद्धि तो है नहीं एक ब्रह्म परमात्मा को सर्वतक देख नहीं रहे और जब ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे तो गलती हो गई बात इस प्रकार कहते हैं क्रोध की द्वैत बुद्धि जल जीव की समान देखो परिचिन है वो भला परमात्मा के समान कैसे हो सकता है ईश्वर के समान कैसे हो सकता है अब ये बात ठीक है बिल्कुल मानी जो है वो ईश्वर और जीव इनमें तो भेद है ही है जीव परिच्छि है ईश्वर जैसे सर्वंज है सर्वशक्तिमान है सर्वांतरयामी है तो जीव कैसा है अल्पशक्तिमान है अल्पज्ञ है ये उसमें लक्षण मनुष्य के विरोधी ईश्वर के एक सर्वंज है एक अल्पज्ञ तो है, अल्प है तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे एक सर्वशक्तिमान है एक अल्पशक्तिमान है तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे जीव परिच्छिन्न है जीव एक शरीर में सीमित होकर के तादात्म्य रखने वाला है ईश्वर समस्त ब्रह्मांड में तादात्म्य रख करके उसके साथ में रहने वाला उसका स्वामी होकर के विद्यमान है तो फिर कैसे दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों बहुत अंतर हो ईश्वर माया का स्वामी है आ? और जीव है माया के वश में तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे तो जीव ईश्वर के तो बराबर हो ही नहीं सकते वेदांत तो में भी यही बात जैसा ये कहते हैं यही बात वेदांत की सिद्धांत भी है कि जीव ईश्वर में भेद अवश्य है दोनों में ढेर है